से जुड़े हुए हैं और मिट्टी से जुड़े हुए हैं राजस्थान की तो बड़ा अच्छा लगता है हमें और आबू में जब भी आते हैं तो एक खुशी मिल जाती है हम सभी को और आप उनकी कविताओं को रेडियो के माध्यम से बहुत बार सुन चुके हैं तो आज हम लोग कविताओं को थोड़ा सा साइड में रखते हुए डॉक्टर कविता किरण जी को बहुत सारे अवॉर्ड्स और सम्मान प्राप्त हैं सरकार की तरफ से भी और गैर सरकारी संस्थाओं से भी अब तो विदेश तक की जो है इनकी यात्रा पूरी हो चुकी है अब यूएस की तैयारी भी चल रही है उसके बारे में हम लोग थोड़ी लेट में बात करेंगे लेकिन इस साल 2023 में जनवरी फेबरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जो जु है इन महीनों में कुछ विशेष अचीवमेंट उनकी हुई है उसके बारे में उन्हीं से जानते हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर कविता किरण जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई और रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को मेरी और से भी यार नमस्कार नमस्कार और ओम शांति ओम शांति जी तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपना जो जनवरी मास में जो चीज़ें हुई हैं उस यात्राओं में जो चीज़ें अलग अलग आप इवेंट करते हैं और आपके फैन फॉलोअर्स भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं एक अच्छा क्लब आपने बना के रखा है और बहुत सारी चीज़ें जो है छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन काम की चीज़ें आप लिख कर लोगों के बीच में देते हैं तो सुनकर ऐसा एक मोटिवेशन मिल जाता है ऐसा अच्छा लगता है कि सही है चीज़ें अच्छी लगी सुनकर जो है एक जैसे सुबह आपका मैसेज आ जाता है फ़ोटो के साथ में बड़ा अच्छा लगता है गुड मॉर्निंग मैसेज जी जी जी जी <laughs> तो मैं कुछ यात्राओं के बारे में इस साल के जो बहुत ही आपको यादगार लम्हे हैं उन सभी चीजों को मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें जी आ, वैसे उपलब्धियों की यात्रा तो काफी लंबी है और कोई अभी शुरू नहीं हुई है तीस बरस पहले से ये लेखन की यात्रा जब शुरू हुई साहित्य और संगीत की यात्रा तो इसके साथ ही उपलब्धियों की यात्राएं भी धीरे धीरे इसमें उसके क्षण जुड़ते चले गए और विशेष जनवरी फरवरी ऐसा कुछ नहीं है लेकिन पिछले इसी वर्ष इसी वर्ष में बहुत सारी अच्छी चीजें मेरे साथ में हुई हुँ, हुँ, हुँ। और लेखन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए कि ये है कि दो इस मार्च में मार्च 2023 हजार तेईस में जी, जी. मेरी दो किताबें पब्लिश हुई है लॉकडाउन के दौरान मैंने काफी कविताएं गजलें कही थी तो उस दौरान जितनी भी रचनाएं मैंने लिखी नहीं, नहीं, उसका एक संग्रह मेरा इस वर्ष प्रकाशित हुआ जो मध्य प्रदेश और दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, क्या बात है? जिसका शीर्षक है उफ <laughs> <laughs> तो काफी उसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है बहुत लोग उसे पसंद कर रहे हैं और इसके अलावा एक और मेरी कविताओं की किताब थी कविताओं का संग्रह था जिसमें मैंने स्त्री विमर्श की रचनाएं उसमें सारी मेरी जी जी जी, जी। स्त्री जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं जो भी बाधाएं हैं और सा, इन सारी चीजों को मैंने उन कविताओं में रेखांकित करने कांकित करने का प्रयास किया है हुँ, हुँ। तो उस उन कविताओं की जो किताब है उस किताब का शीर्षक है व्यर्थ नहीं हूँ मैं hmm. नानी स्त्री कह रही कि व्यर्थ नहीं मैं जैसे कहते हैं ना कि भी आपका क्या रोल है और आप तो सभी जानते हैं कि महिलाओं का कितना बड़ा रोल हमारे देश में समाज <laughs> में हमारे परिवार में है और आप ये आपका जो संस्थान है वो तो महिलाओं द्वारा ही संचालित, संचालित, है, संचालित है तो महिला व्यर्थ नहीं है तो महिलाओं को जितनी भी चीज़ें अपने जीवन में फेस करनी पड़ती हैं जितने जुमले जितनी बातें सुननी पड़ती है जो कठिनाइयाँ उसके जीवन की हैं जो अच्छाइयाँ उसके जीवन की है वो सब मैंने उन कविताओं के माध्यम से नजमों के माध्यम से कहने का प्रयास किया है और उसका जो एक संग्रह है वो राजस्थान साहित्य एकेडमी से मेरा प्रकाशित हुआ है और वो भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और पर्सनली जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें पूछा जाता है कि आ, आपकी प्रिय कविता कौन सी है आपका प्रिय लेखक कौन हुँ, सा है आपकी प्रिय किताब कौन सी है तो जब मैं अपनी वो किताब पढ़ती हूँ तो मैं खुद अपनी <laughs> रचना फैन हो सैन हो जाती हूँ कि वह वाकई मैंने इतने दिल से लिखी है रचनाएँ और सिर्फ मेरा अपना किरदार उसमें क्योंकि स्त्री का हर रूप में कहीं ना कहीं तो वो खुद लेखक भी होता भी ही, भी अपनी भी कविताओं में लेकिन आसपास जो महिलाएं जो नारी समाज है या जो कुछ भी स्त्री के साथ घटता है घटता तो वो सबको मैंने उस उन कविताओं के माध्यम से कहने की कोशिश की है तो पढ़ने वालों को ये लगता है या ये भी तो हमारी बात है हमारे मन की बात है और मैंने उसके भूमिका में उसके किताब के बारे में लिखा भी है कि ये महिलाओं ये किताब महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के काम आने वाली है। भिल्कल, भिल्कल। उसका कारण क्या कि महिलाओं के मन में जो चीज हलचल चलती रहती है, कि वो क्या सोचती है, वो क्या चाहती है अपने परिवार से समाज से तो वो खुल के कभी कह नहीं पाती कई बार उसको कहने का अवसर ही नहीं मिलता है अधिकार नहीं मिलते तो वो भीतर ही भीतर घुड़ती रहती है लेकिन उसके मन में बहुत कुछ मंथन चलता रहता है तो उसके मन के जो मन स्थिति है उसको मैंने उस कविताओं में लिखने का प्रयास किया है तो अगर पुरुष इसको पढ़ेंगे महिलाएं पढ़ेगी तो उनको लगेगा कि हमारे ही मन की बात है ये बात तो हम कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पाती तो उन्हें लगेगा कि हमारे अपने मन की बात है किसी कही तो उन्हें अच्छा लगेगा और पुरुषों के लिए इसलिए फायदेमंद है कि अगर पुरुष <laughs> उस किताब को पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे घर में जो माँ बहन बीवी बेटी है वो हमसे क्या अपेक्षा रखती है या वो अपने हैं? जीवन में क्या चाहती हैं अगर वो इस चीज को समझ पाएंगे और वैसा ही बर्ताव करेंगे या उन चीजों में सुधार लाने की कोशिश करेंगे वैसा ही कुछ अपने परिवार की महिलाओं को देने का प्रयास करेंगे तो कई बार बिगड़ती हुई गृहस्थियां भी सुधर जाती सही है।, बात है सही बात क्योंकि आप किसी के मन को पढ़ पाएंगे तभी उसको उसके अनुसार दे पाएंगे तो उनके भी बड़े काम थे तो वो मेरा संग्रह व्यर्थ नहीं हूँ मैं वो इस दौरान आया तो ये भी लेकिन अचीवमेंट है तो बहुत ही अच्छी किताब है आपने जो लिखा है और मुझे लगता है कि ये ऐसी किताबें होनी चाहिए जहाँ पर हमें जो है एक तो हमें लगेगा कि हमारी बात है और जब दूसरे पढ़ेंगे तो उनको एक सिस्टम पता चलेगा अरे यार इनको तो ये सारी चीज़ें मेरी वजह से करनी पड़ रही हैं और मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए ये भी एक जो है आ, क्या कहते हैं एक ब्रिज हो जाएगा जी और जी। क्लब हो जाएगा एक मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी और जहाँ पर हम बहुत समय से सालों बीत जाते हैं जन्म बीत जाते हैं लोग बता नहीं पाते समझ नहीं पाते तो वो कहीं ना कहीं गुत्ती जो है अनसुलझी रह जाती है और मुझे लगता है कि ये किताब उस गु को ख़त्म कर देगी सुलझा देगी और एक जीवन को बेहतर बनाने का जो जरिया है वो ये किताब बन सकता है बहुत ही अच्छा आपने बताया और मैं आपको सुन रहा था तो मुझे लगा कि वैसे स्त्रियों को खास करके जो है उनका तो अपना खुद का भी मैनेजमेंट चलता है होम मिनिस्टर तो फ्री <laughs> में बन जाते हैं <laughs> लेकिन वो चीज़ें जो है जो सभी के साथ होता नहीं है ऐसा मुश्किल तो वो भी एक चीज़ है कहीं पुरुश पुरुश पुरुश रहता है है है तो, मुझे जो लगता तो वही चीजें हैं कि भाई आपको उस चीज का जो ना अच्छी तरह से उपयोग करना भी आना चाहिए तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी चीजें कहीं ना कहीं वो चुप्पी जो है तोड़ने वाली बात होती है और एक तरह से आ, एक ओ, प्यार वाली बात दोनों चीजों में बैलेंस दोनों जगह हो तो आसानी से वो चीजें मैनेज हो सकती है बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि आपने कहा यात्राएं तो बहुत हो रही हैं और जो सम्मान और सम्मान मिलने का जो है वो तो सिलसिला, सिलसिला जारी है लेकिन अब हमने सुना है कि आप जैसे यू की तरफ जा रहे हैं और अच्छी तैयारियां चल रही हैं तो ये कैसे हुआ इसके क्या कहानी है वो थोड़ा सा बताएँ कहानी तो कुछ भी नहीं है मैं तो कविता हूँ और कविता की <laughs> और कविता की इस अचीवमेंट की कहानी सिर्फ इतनी है कि जब आप साहित्य निरंतर साहित्य सृजन करते हैं और लोगों के जन जन तक पहुँचाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मैसेज है तो पूरे देश समाज में जाता है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भी जाता है कि आप क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं तो हमारी जो गतिविधियां हैं जो हमारा लेखन है हमारा साहित्य है उसका उसका संदेश उसकी सूचना दूर दूर तक जाती है नहीं, तो नहीं, कभी वहाँ अखिल विश्व हिंदी समिति तक भी हमारी उपलब्धियां, हमारा लेखन हमारा साहित्य जो हमारा कृतित्व है वहाँ तक पहुँचा तो उन्होंने निर्णय हर साल वो कुछ भारत से कुछ कवियों को बुलाते हैं सम्मानित करते हैं वहाँ कार्यक्रम भी होते हैं तो पिछले वर्ष भी मेरा नाम था मुझे घोषणा हुई थी कि मुझे वो अखिल हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है लेकिन पिछली बार कुछ ऐसा रहा कि मेरे पास वीजा नहीं था यूएस जाने के लिए अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। और कुछ ऐसा कारण था कि लॉकडाउन में जो भी स्थितियां थी तो वीजा इतनी आसानी से मिल भी नहीं मिल भी नहीं थी सही तो बहुत है। सारे लोगों को दो दो तीन तीन साल तक शो नहीं हो रहा था और जिनके ऑलरेडी बने हुए थे रीन्यू करवाने थे उनके तक रिन्यू नहीं हो रहे थे तो मुझे जब वहाँ से पत्र मिला कि भाई आपको सम्मानित किया जा रहा है तो मैं वीजा की कोशिशों में लग गई और लगातार कोशिशों का परिणाम ये रहा कि मुझे वीजा मिल गया लेकिन वीज़ा मिलने में इतनी देर लग गई कि उन लोगों को निर्णय लेना पड़ा कि जिनके पास वीज़ा है उन्हीं को बुला लिया जाए क्योंकि एक महीने पहले से उन लोगों को पब्लिसिटी करनी होती है टिकट सेल करने होते हैं तो उनके सामने ये विवस्था होती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी नामों की घोषणा करनी होती है हॉल बुक करने होते हैं तो कवियों के चेहरे उन्हें दिखाने होते हैं कि हम इन इनको बुला रहे हैं <laughs> और क्योंकि मेरा वीजा अभी क्लियर हुआ नहीं था तो फिर दूसरे कवियों को उन्होंने ले लिया अच्छा, और अच्छा। जब बन गया लगभग पन्द्रह दिन पहले मेरे पास वीजा बन के आया तो मैं तो बड़ी खुश थी कि भाई चलो मैं जाऊँगी अच्छा मैं यूके जा चुकी हूँ दो बार ब्रिटेन की यात्राएं कर चुकी हूँ इंडोनेशिया जा चुकी हूँ दुबई भी जा चुकी हूँ जा चुकी हूँ तो कहीं ना कहीं मन में था कि एक बार मुझे यूएस जरूर जाना, जाना, जाना है, है। बहुत सारे कभी <laughs> लोग जाते रहते थे कार्यक्रम होते रहते वहाँ पर और हर बार मुझे ये कहा जाता था कि आपका नाम लिस्ट में था लेकिन वीजा का चक्कर था आपका नाम भी लिस्ट में था तो मन में कहीं था कि एक बार तो मुझे ज़रूर जाना है तो मैं इसीलिए पूरे अपने प्राणपण से मैंने प्रयास किया और वीज़ा मिला और पंद्रह दिन पहले मिला तो मुझे लगा शायद मैं अब जा पाऊंगी लेकिन फिर मुझे पता चला कि इस बार आपका नहीं हो सकेगा क्योंकि हमें घोषणा करनी होती है एक महीने पहले नामों की तो अब अगली बार के लिए तो एक बार तो मन बड़ा सुस्त हो गया कि अरे इतनी कोशिश हमने की और हम तो ख्वाब देख रहे थे कि चलो इस बार जाने को मिलेगा मुझे पर ये नहीं हो पाया कोई बात नहीं लेकिन बाबा जो करता है अच्छा ही करता है कि ये था कि सबने मुझे ये सोचकर समझाया और मैं भी थोड़ी ये सोच के संतुष्ट <laughs> कि एटलीस्ट उनके पत्र के बिहाफ पे मुझे दस साल का वीजा तो अप्रूव हो गया भिल्कुल कब भिल्कुल। दस सालों में तो कभी, न कभी ना कभी जाना ज़रूर जा नसीब हुई जाएगा और ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस साल फिर मेरा नाम उनकी सूची में था और इस बार कोई बाधा नहीं थी तो इसीलिए सम्मान के लिए मेरा चयन हुआ और अभी आने वाली दस सितंबर को मैं यू एस के लिए प्रस्थान कर रही हूँ यहाँ से दिल्ली से जाऊँगी फाल, फालना से दिल्ली और दिल्ली से फिर हमारी फ्लाइट है और खुशी की बात यह है कि चौदह सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर हम लोग वहाँ पर कमर्शियल काउंसलेट में कविता पाठ करेंगे एक उपलब्धि है? है कि वहाँ के दूतावास एम्बेसी में हम हाव्य पाठ करेंगे और सोलह तारीख को विश्व हिंदी अखिल विश्व हिंदी गौरव सम्मान जिसके लिए मुझे चुना गया वो हमें मिलेगा सोलह सितंबर को और कल ही हमें पता चला कि 17 सितंबर को एक और कार्यक्रम की घोषणा हुई है तो 17 को भी एक कार्यक्रम रहेगा और संयोग देखिए 17 सितंबर को ही मेरा, क्या क्या <laughs> तो मेरा में में में तो सुखद संयोग है जिसे सोच के खुशी हो रही है दो हजार अठारह में मैं यूके में थी इंग्लैंड में हाँ। तो बेलफास्ट में मेरा जन्मदिन बना था तो वो भी सत्रह सितम्बर को ही पहला कार्यक्रम था और वो बेलफास्ट में था तो वहाँ भी मेरा जन्मदिन हुआ और अब 2023 में यूएस में यू एस का लाइन बना के बीच में। <laughs> <laughs> चलिए डॉक्टर कविता किरण जी बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता और दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है तो जाते जाते मैं चाहूंगा दो लाइनें जरूर सुना दीजिए क्योंकि डॉक्टर कविता किरण बातें कर रही हैं तो कविता नहीं आई तो अच्छा नहीं लगेगा तो एक कविता हो जाए जी जी बात जब यही कि कोशिशें कामयाब होती है हम लोग उसी की बात मैं करती हूँ कि ये तो सही है कि कभी ख्वाहिश नहीं पहुँची वहाँ तक बड़े बड़े ख्वाब ख्वाब देखता है इंसान लेकिन वैसे ही मैं देखती हूँ कि पूरे किए जा सकें तो मैंने कहा है कि कभी ख्वाहिश नहीं पहुँची वहाँ तक कि मेरा नाम हो दोनों जहाँ तक ज़मीन से ही जुड़े रहना है मुझको मेरा किरदार पहुँचे आसमान तक मेरा किरदार पहुँचे आसमान तक तो कोशिश तो यही है कि हम ज़मीन से जुड़े रहें लेकिन हमारा किरदार का चर्चा दूर दूर तक हो और जैसा कि कोशिशों के बारे में मैंने कहा तो मैं अपने आप को ये कहकर तसली देती हूँ कि ये दौर इम्तहान का निकल ही जाएगा ये दौर इंतिहान इंतिहान का, का निकल, निकल ही जाएगा।, जाएगा अंधेरा अपनी खैर कब तलक मनाएगा।, मनाएगा और यकीन कर ए किरण स्याह रात ढलते ही नई सुबह का सूर्य फिर से जगमगाएगा <laughs> नई सुबह का सूर्य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 कैसा अंधियारा जिस में है jani कोई बात